कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान से ही केवल मोक्ष प्राप्ति है ये गीता शास्त्र का अर्थ है ये भगवान भाट्यकार ने व्याख्या के मुतालिए अपना अभिप्राय से ये स पूर्वक आत्मज्ञान से ही मुख्य है, है और यहाँ कोई वृत्तिकार है भक्तपंत है और भक्त राज्य वृत्ति है उनके मत वृत्ति के संग अभी प्रेसम निर्दितों उसके अभिप्राय के निराश करने के लिए और उनके मत का पत्र अनुवाद करते अनुवाद करके फिर निराश करेंगे सत्र तो के चित आहु कुछ लोग कहते हैं क्या कहते हैं निर्धारित शास्त्रा शी सप्तमिया पराम जो क्या है तस्मी सती तत्र में जो ये सत्र सप्तमी है उसके अर्थ है शास्त्रा निर्धारित सति ऐसे शास्त्रार्थ निश्चय होने पर भी कोई लोग कहते क्या कहते तुक्तिमे विवृण्वन आदो सैद्धांतिक साथ, अभ्युपगम प्रत्याशती उनका कथन तो करेंगे वर्णन करते तो हुए पहले सिद्धांतिका जो मत है पहले उसका निराकरण करता है पूरा पैसे क्या कहते सर्व कर्म संन्यास पूर्व का आत्मज्ञान अनुष्ठान केवलत आदेव केवला तो प्राप्त जो आपने सिद्धांत ने कह दिया सर्व कर्म संन्यास पूर्व आत्मज्ञान निष्ठा आस्त्र से ही केवल से मुख्य प्राप्ति ये ठीक नहीं सर्वकर्म संन्यास पहले करेगा पर संन्यास पूर्व यहाम जान सेवक आत्मज्ञान संनपूर्वक आत्मजानिस्टा तस्वीर नितरा स्थिति इतने से ही केवल ऐसा जो आपने कहा नाप्यत पर नहीं तरी पुत्री <coughs> तो तो है, तो पूर्व वृत्ति होते अग्निहोत्र सौक स्मार्त कर्म सही ज्ञान कबिल ज्ञान तो साधन है जिसमें केवल ज्ञान तो नहीं अग्नहोत्र कर्म है सौ तो कर्म कुछ स्मृति प्रथिधा कर्म है उसके साथ ज्ञान से कबिल करती होगी यह गीता तो गीता शास्त्र ऐसी निश्चित है ठीक है वैदिक कर्मणा समुचयन विदित मात्र पद आत्मज्ञान निष्ठा मात्रादेव ये जो मात्र है वैदिक कर्म समुचय नहीं अस्मारत कर्म से समुचय निराश करने के लिए अवधारणा मात्रादेव आत्मज्ञान निष्ठा मात्रा देव वैदिक स्मारत किसी कर्म का समुच्चय जरूरत नहीं केवल ज्ञान से मुख्य प्राप्त हो जाता है ये सूरप ज्ञान देने का उसका निराश करता है दूरद्रश अभ्यास संबंध हम धुने थे केवल आत्मज्ञान होने के बाद उसके अभ्यास करे उसके साम कुछ नहीं केवल ज्ञान ज्ञान हो गया नहीं ना वो। था मुख्य प्राप्ति नये कार्य समझे थे न प्राप्यते नव प्राप्य थे ऐसे केवल खाली ज्ञान थे कबिल्य प्राप्त उसकी ज्ञान नव प्राप्य थे जनता प्रकार ज्ञान कविल्य प्राप्ति कारण इस ज्ञान मुख्य प्राप्ति का कारण किस प्रकार है से यहाँ श्रांक्रांच वृत्ति कारणसाल तरीके अग्निता ज्ञान से मुख्य हो रहा है इसे प्रमाण क्या है इदमे शास्त्र है गीता शास्त्री प्रमाण यदि सर्वासु गीता से प्रयाजनियाजा उपकृतमे वर्षपर्णवासवर्ग साधन दस पुनर्वासाध्याय यजेत तो सर्व काम इसे विधि वाक्य वेदनाया जो सर्व चाहता है दस से कर्म करे किन्तु दस से कर्म करने के लिए दस पुनिवास हो गया कर्ण साध्य हो गया स्वर्ग किम भावेत सर्व भावे के अनु भावे थे याग कथम भावे कैसे आगे से सर्ग उत्पन्न होगा तो याग करने के लिए जितने प्रयाजन या जाति कर्म इस कर्तव्यता सब करने पर ही आगे से स्वर्ग मिलेगा तो उसके लिए प्रयाज अनु आजादी उपकूटम प्रयाज अनु आजादी कर्मों के द्वारा उपकार विशिष्ट दश गुणवास आदि स्वर्ग साधन होता है केवल दश गुनास नहीं दश गुनाश अध्याम याद तो कर दिया मालूम होता है दस से स्वर्ग साधन क्योंकि इसका अर्थ नहीं है उसका कोई उपकार नहीं दश गुणवास छह याग होता है अमावास्या में तीन पूर्णिमा में तीन छह याग है क्योंकि छह याग करने मात्र स्वर्ग नहीं होता है उसके उनके उपकार कांग कर्म प्रयाज अनुयाद कर्म है कर्म करे इसी प्रकार सऊत्व स्मार्त कर्म उपकृत ज्ञान का कैवल्य ज्ञान से मुख्यादिव्रम की ज्ञान से है तो ज्ञान का भी उपकार के सउकर्म स्मार्थ कर्म श्रुति में का आ गया अग्नितादि सौत्र स्मृति में का गया कर्म नैत्य नित्य नित्य कर्म कर्म से उपकार विचित ब्रह्म ज्ञान ही मुख्य साधन इसलिए हनुमान करके पूरा पिछले बताता है मतलब विमत से कर्तव्यता में सफलता कथम कर्ण स्वाद दस पुनर्वासा दिवस गुणत्तर तो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान लिखित कर्तव्यता अनुभव विचित तो उपकार युक्त होकर के करके अपना फल मुख्य साधन होगा क्योंकि तो कर्ण जैसे दस पुनवास दश पुनर्वास आग कर्ण है किन्तु कर्ण होने पर भी उनका उपकार को पर्याज होते ठीक इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान मुख्य साधन है किन्तु ब्रह्म ज्ञान मुख्य साधन होने पर भी ब्रह्म ज्ञान कर्ण हमारे मानते है कर्ण होने के लिए तो, तो उपकार क्या होगा सब तस्मार्थ कर्म ये पूर्व किसी कर्म और तो ज्ञान कर्म समुच्चय परम शास्त्र इसी प्रकार गीता शास्त्र इस पर केवल ज्ञान प्रगति ज्ञान और कर्म समुच्चय पर ज्ञान भी चाहिए कर्म भी करते रहना चाहिए इति कदम आहुर इत्यान पूर्व ने संपर्क है गीता सुनिश्चित अर्थ के साथ के आहु कोई कहते उसके साथ संबंध कम पर्वा पर आलोचना शास्त्र से समुच्चय पर नव निर्धारित सिद्धांत की तरफ से शंका करते है जो गीता शास्त्र पर्वापरिय विचार करते है संपूर्ण गीता शास्त्र समुचय पर क्या इसे तो निश्चय नहीं हुआ इसे शंका कर्ण पर पूर्व पीछे ज्ञापक आहु वही वृत्ति का मत गणसार ज्ञापक कहते जो अर्थ का ज्ञान कर्म संचय होकर के मुख्य साधन इसलिए का ज्ञान करने के लिए ज्ञापक प्रमाण ही बचते है क्या कहते हिमम धर्मियम संग्रामी अगे तो आप को प्राप्त करो अपने कर्म करना चाहिए कर्म में अधिकारे तो कर्म ही करना चाहिए गुरु कर्मेव तस्तुम कर्म ही करते रहो ज्ञान हो जाए तो भी कर्म करो ये अभिप्राय ठीक है न केवल ज्ञान और मुक्ति हेतु अभी तो समुचित इस अर्थ से सधर्म आनंद साप प्राप्ति वचन काम के लक्ष्य ये लिंग चिन्हय कामक ज्ञापक है केवल ज्ञान मुक्ति हेतु तो पर मुक्ति पर मुक्ति कार्य हे तो नहीं अब इसे तो कर्म समुचित ये प्रत्येक अपने धर्म अनुसार नहीं करें तो साग प्राप्त होगा शास्त्र से समुचित पर्व के लिंग जैसे न बताता है वाक्य भी प्रमाणी कर्मेव अधिकार के स्पष्ट ही वाक्य पता है कर्म नहीं करोगे तो सात को प्राप्त करोगे ये हो गया और यहाँ स्पष्ट है कुरु कर्मेव तत्व तो वाक्य भी प्रमाण है उसमें वाक्यांतर करते कुरुकर्मी वस् कर्म अधिकार ना, ना सर्वाभता देना प्रतिशत तो हिंसा का प्रतिशत क्या गया हिंसा देती तदम वैदिकम धर्म धर्म आय वैदिकम कर्म अधी प्रकार हिंसा युक्त जो वैदिक कर्म है अधर्म के लिए होगा इसे न अनुशासन सके उसका अनुशासन कैसे करेंगे तथा तो तस्वीर मोक्षे ज्ञान समुच न सिद्धति वैदिक कर्म का हिंसा युक्त है वो करना नहीं चाहिए तो मोक्ष में ज्ञान के साथ कर्म का समूचा नहीं होगा इति इसख्य मतम आशंक्य सांख्यमत है इस आशंका करके पर्याय करते है हिंसा युक्तवाद वैदिक कर्म अधर्मा इति आशंका न कार्य वैदिक कर्म हिंसा होने से अधर्मा है। अधर्म का ये भी शंका नहीं करनी चाहिए ठीक है आदि शब्दार्थ उत्सिष्ट वचन, उच्चिष्ट वचन आदि कहीं देवता भी आके वो आदमी पूर्टा सा जीवलता है खाते तो संका है तो शंका न कर्तव्य इसे अतर आकांक्षा पूर्वक है तो ये कर्म वैदिक कर्म हिंसा युक्त हमसे आये ऐसे नहीं करना चाहिए यदि कर्म नहीं करें तो ज्ञान के साथ कर्म का समुचा नहीं होगा पूर्वी का सही शंका नहीं करना क्यों नहीं चाहिए? कथम तो छात्र कर्म का युद्धलक्षण छत्रे कामे युद्ध गुरभ्रातृपुत्रदिंसा लक्षण गुरुभ्रातृपुत्रदी हिंसा ना अत्यक्रूरम कर्म है कि सधर्म स्वरमे की नर्माय गुरुकर्मेव कर भगवान उसको प्रेरणा दिए अम की नही करे तदीच तथा सदर्म कृतिच्चाप से अतः को मिनिम धर्म संग्राम एनोग नहीं करोगे तो सवधर्म और को छोड़ करके पाप प्राप्त करेंगे ऐसे भगवान कहते यदि गुरु बता यावत जीवादी चुटिचित नाम स्वकर्मणा जब गुरु भ्राता पुत्र आदि की हिंसा रूप कर्म क्र कर्म जीता है पने पर भी करने के लिए कहा गया वो धर्म के लिए नहीं बल्कि नहीं करेंगे तो पाप होगा ऐसे भगवान कहते तो यदि कर्म ये जो गुरु आदि हिंसा रूप कर्म भी अधर्म केवल नहीं तो याव जीवाद के द्वारा बीत जो कर्म है वहाँ कोई पक्ष आदि हिंसा लक्षण कर्म होने पर भी हिंसा लक्षण नाम कर्म नाम तो आगे बन अधर्म तो अधर्म है ही नहीं सुनिश्चित भगवती ये सुनिश्चित है जब गुरु भ्रातृदि का बद भी हिंसा होने पर भी अधर्म केवल नहीं क्षत्रिय का ये कर्म है करने के लिए भगवान प्रेरणा देते तब अग्नित्तर आदि कर्म में कहीं कहीं पशु आदि हिंसा हो तो भी अधर्म के लिए नहीं होगा ये निश्चित तो हो गया इसलिए कर्म अवश्य करना चाहिए ज्ञान कर्म समुश्चित होकर के मुख्य मिलेगा केवल ज्ञान से मुख्य नहीं ये वृत्ति का मतलब पूर्व बचने का टीका नहीं स्वकर्म नाम स्वकर्म स्वशब्द से क्षत्रिय योद्धा करने क्षत्रिय प्रत्येक बना क्षत्र के युद्ध में नहीं करे युद्ध से वापस आए तो पाप तो है साम्प्रत्य नित्य से न अवश्य कर्तव्य तब प्रति नित्य ही अवश्य करना है गुरु आदि हिंसा युद्ध अति क्रूरम कर्म अति क्रूर कर्म होने पर भी करना नया उसमें हितंत्र नहीं करेंगे तो पाप होगा आचार्यदि हिंसा उत्तम अति क्रम युद्ध न अधर्मा जो आचार्यदि हिंसा युद्ध अति क्र कर्म युद्ध वो भी अधर्म के लिए नहीं होता ऐसे भगवान ने कहा भगवता हिंसा ना कर्म नाम दीर्वत्व न अधर्मत्व हिंसा युक्त कर्म होने पर भी सौत कर्म स्त प्रतिपादित कर्म अभिन्नता भी दूर से अधर्म नहीं हुई स्पष्ट उपदेश स्पष्ट ही उपदेश किया गया क्योंकि सामान्य शास्त्र से व्यर्थ हिंसा निषेदार्थ होता तो है महा हिंसा सराभूता हिंसा का, का निषेध करने वाले शास्त्र सामान्य शास्त्र क्रत में यज्ञ सौत्व कर्म में जो हिंसा उसको छोड़ कर गया सामान्य व्यर्थ हिंसा का निषेध किया गया और याद में जो कर्म कार्य में हिंसा वो तो करना है चा, वो ही है उसके लिए कोई निषेध नहीं अधर्म नहीं व्यर्थ हिंसा निषेध क्रतु विषय तत्व विषय चोधित हिंसा है अभिषेत और क्रत में जो विहित हिंसा है वो निषेध विषय निषेध का विषय नहीं महान कर उसको निशेष नहीं करेगा तो वैदिक कर्म अनुस्थान अनुभव तो वैदिक कर्म ठीक से नहीं होगा इसलिए वैदिक कर्म करेगा ज्ञान कर्म समुच्चय आया तो कई बोले सिद्धि नीति पद हम तो नीति पद दिया ज्ञान कर्म समुच्चय से ही मोक्ष होगा इसकी उत्तम तो भगवती इतनी झांटे को भारत वृत्ति का मतलब आगे सिद्धांत करेगा यहां ब्रह्म ज्ञानम स्थिति कर सफल साधकम कर्ण स्वादी के अनुमान पूर्वपेक्ष में के अंतर एक अनुदान दिया ब्रह्म करण होने कारण उपकार के साथ होकर अपने सफल साधक होगा दृष्टान्त दिया जैसे दशपुर कर्ण स्वर्ग साधन कर्ण होने पर भी जैसे प्रयाज अनुयाज उपकार से युक्त होकर के सफल साधक होता है स्वर्गजनक होता है ठीक इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान अभी मुख्य का साधन करण ही कर्ण होने के कारण उपकार हो होकर के अन्य कर्म से उपकृत होकर के नित्य भी नित्... कर्म सब तो स्मारक कर्म उपकृत होकर के ही ब्रह्म ज्ञान मुख्य साधन बनेगा ऐसे पूरा किसी ने दिया था अनुमान दिया था ऐसे दिया कर्ण किसी अनुमान तो दूसरे किसी ध्यान तो असत ये ठीक नहीं जो अनुमान देती थीक है क्यों नहीं ठीक नहीं सुक्ति का ज्ञान अज्ञान नहीं हुई तो सफल है सहकारी क्यों अभिज्ञा शुक्ति का अज्ञान है जैसे रजतः भ्रम हो गया जैसे राज्य के अज्ञान से सर्व को सर्वभ्रम होता है वहां सुक्ति का ज्ञान होते ही श्रुति जब जान लिया यम इतने ज्ञान होते ही शुद्धि विषय को जो अज्ञान था वो हो जाता ज्ञान और ज्ञान को निवृत्ति करने के लिए ज्ञान ही पर्याप्त और ज्ञान अज्ञान निवृत्त करता होने से वह उसमें कोई अन्य उपकार की आवश्यकता था नहीं शुद्धि का यदि ज्ञान अज्ञान निवृत्तम तो सफल है सहकारी का पेक्षा नहीं करता है तथा तो जितने अज्ञान निवृत्ति ज्ञान है न अज्ञानिवृत्ति ज्ञान है ना अज्ञान अनुभति करता नहीं ज्ञान भी करण हो गया कर्ण होने वास्तव से उपकार सापेक्ष नहीं होता है अज्ञान अनुभति के लिए ज्ञान ही पर्याप्त है तो इसलिए करण तो तो के द्वारा जो उपकार तो अनुमान करते हो उपकार युक्त हो करके सफल साधक ये बेभिचार हो गया ज्ञान अज्ञान अनुवृत्ति का साधन है उपकार के बिना ही हो जाता है इसलिए बेभिचार हो गया बेभिचार आज असाधकम करण तुम करण चाहे तो साधक नहीं वो उपकारयुक्त होकर के सफल साधक बन गया जो साधन करते हो वो उसका साधना नहीं बन गया यद तो गीता शास्त्र समुचय से वो प्रतिपाद्य चाहिए प्रतिज्ञा तो अब आपने प्रतिज्ञा की गीता शास्त्र में कर्म समुचय ज्ञान ही प्रतिपाद्य है ये जो प्रतिज्ञा है आपकी तो विभाग वचन विरुद्धम गीता में देखेंगे गी बताएंगे स्पष्ट विभाग अलग अलग ज्ञान निष्ठा अलग कर्म निष्ठा अलग ज्ञान योगिन न कर्म योगिन न युगे दो निष्ठा ज्ञान गीता शास्त्र में दोनों का विभाग वतन क्या उसका विरुद्ध होता है जो आपको समुचय करके मास्क में ज्ञान कर्म निष्ठ विभाग वचनात् बुद्धि योर असत्यान इत्यादि न भगवत ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा दो निष्ठा गीता शास्त्र दिखाई देगी विभागचना ज्ञान योगे सांख्यान कर्मयोगेन योगीन, योगीन विभागग्रंथ बुद्धिदयात्रो एकख्यबुद्धि एक बुद्धि असत्यानंद के द्वारा भगवता यधर्म चाव्यन एक त्रंथन यहां तब असत्यानंद सचस्थ शुरुकर्के सधर्म भी चाव्य नवीकंपित हो तो परमार्थ आत्म तत्व तो निरूपण कृतम तत्संख्यम तो तो यहाँ तक तो सांख्यो को लेकर के, के परमार्थ आत्मस्वरूप का निरूपण किया गया तद तो विषया बुद्धि आत्मनो ई सांख्य बुद्धि <ख्थथा> कहता है आत्मा में जन्मादिष् विक्रिया भावाद अकर्त आत्मा प्रकृण निरूपणाद या जायते सुद्धि आत्मा में जन्मादि जन्मादि से जन्माद विक्रिया जायते अस्ति वर्तते विक्रणते अपनी विक्रिया होती है छह विक्रिया का भाव आत्मा है आत्मा करता है ये प्रकरणार्थ निरूपण से जो बुद्धि होती है ये बुद्धि को सांख्य बुद्धि करते ज्ञानीना उचिता होती है। उनको सांख्य कर दिया बुद्धिर्न्मना साग सांख्य बुद्धि होने के पहले देहादी देहादी आत्मा देहादि व्यतिरिक्त देहादि से भिन्न आत्मा होने पर कर्म करेगा कर्तृत्व तो भुक्तृत्व तो आदि अपेक्ष करता हूँ भुगतता हूँ ऐसा मान करके धर्मा धर्म विवेक पूर्वक ये विहित कर्मजन्य धर्म धर्म निशिध कर्म का धर्म ऐसा विवेक करके मुख्य साधन अनुसार में लक्षण योग मुख्य साधन अनुसार ये कर्म करेगा धर्म धर्म विवेक पूर्वक ईसरा अर्चन बुद्धिया कर्म कर मुख्य साधन होता है परंपरा से यो हुआ। योग हो गया तद विषय बुद्धिर्गबुद्धि सा ये कुछ कुछ बुद्धिन योग बुद्धिन योग तो य उचिता योगिनाश योगी सांख्यबुद्धिश्चित त्यबुद्धि ज्ञान निष्ठा सांख्यबुद्धि में आती थे ज्ञान निष्ठा उसको तो क्या इसकी व्याख्या करने के लिए सांख्य शब्द का अर्थ करते असत्यानंद में सचस्व ले करके सधर्म पीछा विक्ष कह करके परमा तत्त्व का निरूपण किया तद विषय बुद्धि जी की है उनको सांख्य कहा गया ठीक है न सत्यानंद इत्यादि सधर्म भी पीछा अंत वाक्य हम या वजत भविष्य थी तब इकोनिक्रंथ में ग्रंथ से परमात तो आत्मतत्व परमार्थ निरूपित परमार्थस्वरूप आत्मतत्व का निरूपण भगवान ने किया तब यया बुद्धिया सम्यक ख्यायते प्रकाश्य थे जिस बुद्धि के द्वारा प्रकाशित होता है आत्मतत्व छा बुद्धि हुई बुद्धि वैदिकी सम्यक बुद्धि संख्या तया प्रकाश्य संबंधित प्रस्तुतम तत्व सांख्या तो या संख्या से प्रकाशेतन तो संबंध में तब प्रकृत आत्मतत्व सांख्य हो गया, गया सांख्य शब्द हो गया आत्मतत्व प्रकृत है सांख्य शब्दार्थ कह करके तत्प्रकाशिकुद्धि सांख्य हो गया आत्मतत्व उसको प्रकाश करने वाली बुद्धि को भी तदवतच तो सांख्यान वह उसे बुद्धि वाले को सांख्य कहते तद तो विषय बुद्धि है शाम ते सांख्या तद विषय बुद्धि सांख्य बुद्धि सांख्या आत्मतत्व विषय बुद्धि जी के वो सांख्य हो गई कामेव प्रकट रही थी ऐसा है आत्मा में जन्म आदि सदभाव विकार रहते ये प्रकरणार्थ निरूपण होने से ऐसे बुद्धि वाले के संकेत जन्मादि विकार का निषेध के लागे सूत्र श्लोक न जाए तो निर्देश इत्यादि प्रकरणार्थ निरूपण द्वारा निरूपण के द्वारा आत्मा में सदभाव विक्रिया असंभव कोई भाव विकार संभव नहीं नत्मा कूटस्थो अशो अपना कूट से आत्मा सूत्रवल तो निर्विकार निष्ठा देते निर्विकार अधिकारी यही से जो बुद्धि है उस तो पर देते जिनकी सात सांख्य बुद्धि तत्पर ऐसे बुद्धि वाले सन्यासी नहीं भी यह सांख्य का अर्थ कर दिया क्योंकि सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि तो संख्या निष्ठा और कर्मनिष्ठा है संप्रति योग बुद्धि से कर्मनिष्ठा तो है उसकी व्याख्या करने की इच्छा करते रहे योग शब्दार ये बुद्धि के पहले सांख्य बुद्धि ज्ञान होने के पहले देहादि व्यतीरित कर्ता भक्ता ऐसी अपेक्षा करके धर्म में विवेक पूर्वक मुख्य साधन निरूपण होता है योग ऐसे जी है बुद्धि को योग बुद्धि कहेगी कर्मियों को कहा गया योगी से योगी न का टीका नहीं बुद्धि विरोधादेव अनुष्ठान आयेगा तरर्तकवा पूर्व तुत्पते आत्मन देहाद्यति धर्म निष्कृष येन ईश्वरधन कर्मण पुरुषो मोक्ष युग योग्य सम्पत्योक्ष परंपरा साधनीभूत प्रागूत धर्मुष आत्म योजना यथो तो, तो बुद्धि सांख्यपुदी आत्मतत्व बुद्धि जाने पर कर्म नहीं हो सत्याद क्योंकि ज्ञान के साथ ज्ञान तो होता है अपर्ता आत्मा मैं हूँ एक अन्य और कर्म करने के लिए मैं करता हूँ दोनों विरुद्ध विरुद्ध ही अनुसार एवं ज्ञान होने के बाद कर्म हो नहीं सका निवर्तक आज अभी ज्ञान तो उसका निवरत है कर्म अनुसार का इसलिए ज्ञान होने के पहले ही तद पूर्वमेव तदुत्पत्ति आत्मज्ञान उत्पत्ति के पहले ही आत्मा में देहादि व्यतिरित्व आदि अतिशय सिंतु मैं कर्ता, अद्वितीय ब्रह्मरूपात्मा ऐसे ज्ञान तो सांचल होगी कर्म करने के इतने कम से कम चाहिए आत्मा देहादि से अतिरिक्त है जो चार भाग लोग जैसे कहते देही आत्मा तो पर लोग नहीं माने तो कर्म क्यों करें शास्त्री कमे इतने देहा से अतिरिक्त आत्मा है जाने तब आदि कर्म करेगा देहादि व्यतीत हो और मैं करता हूँ कि कर्म का फल वो करूंगा भूखता हूँ ऐसे अपेक्षा अनुपल धर्म आधर्म धर्मा धर्म विचार करके विवेक गुरु कर ये न ईश्वर आराधन रूपेण कर्मना कर्म क्यों करे ये न बना ये कर्म है ईश्वर आरा धन रूपेण कर्मना ये न ईश्वर आरा धन रूपेण कर्मना ईश्वर आर्धन क्या है अपने कर्तव्य है ईश्वर आर्धन शत्रु से कोई फलैसा नहीं करना पुरुष मुक्षा जब कर्म करेगा फल्छा हो करके अपने वित कर्म करेगा मुख्य के लिए तो होता है योग्य हो जाता है कौन सिद्धि के दौरान तेन मुख्य सिद्ध है मुख्य सिद्धि के लिए कर्म भी परंपरा से साधन हो गया साधन द्रमान। हो गया। प्रागुत है। गया। तो प्रागुप्त धर्मानुष्ठ धर्मानुष्ठान आत्मकूर्ण योग ये प्रागुप्त धर्म कर्म अनुष्ठान विहित कर्म धर्म करना यही अनुष्ठान ही योग्य परम्परा से मुख्य का साधन बन गया फल इच्छा रहित होकर के जो कर्म करता है तब तो वो मुख्य साधन बन जाता है तो ये योग कहा गया अच्छा योग बुद्धि विभाजन विभजन योगी न विभजते योग बुद्धि की व्याख्या करते योगी का अर्थ करते तद तो विषय बुद्धि को कहते तो यो, योग बुद्धि ऐसे योग बुद्धि जिन कर्मियों के यो योगी तो बुद्धि दे भगवत अभिमति बसे अभी दो बुद्धि बता गई एक हो गया सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि दो बुद्धि तो के विषय भगवान का संबंधी उनकी समति तथा से भगवता भगवान ने विवाह करके बताया विभक्त बुद्धि निर्दिष्ट दो बुद्धि स्पष्ट रूप से एसा थे विहिता सांख्य बुद्धि योगित्व इमांसुन आगे कहेंगे एसा थे विता सांख्य ये जो बुद्धि तुमको कही गई ये सांख्य कही गयी योगित्वानसुन अगर योग संबंध आगे कहेंगे सांख्य बुद्धि योग बुद्धि दो बुद्धि अलग अलग स्वयं भगवान ही कहते हैं बुद्धि आश्रया ज्ञान निष्ठा ये ज्ञान निष्ठा बुद्धि में आश्रित होती है तो सांख्यबुद्धि आश्रया येदि भगवताभिमत ये भी भगवान कोष्वानी ना उनका, उनका सहमति तयचुद्धि में तयच वाच्य में सांख्यबुद्धि आश्रया ज्ञान योगा साख्या भगवान कहेंगे ये ज्ञान योग जो निष्ठा है सांख्यो की पृथक कहेंगे पूरा वेदात्मना मैया या पृथ्वतिका में ज्ञान में भी योग ज्ञान ज्ञान योग ज्ञान को योग का इसलिए ज्ञान योग हो ज्ञान कैसे योग होगा योग तो अलग है अभी अभी योग परमानुष्ठान को काम योग तो केवल आत्मा प्राणायाम आदि कहते ज्ञान ज्ञान कैसे योग अर्थगति से नहीं ब्रह्म युज इसलिए योग युजते आने नहीं योग ज्ञान से ब्रह्म से युक्त होता है ब्रह्म रूप हो जाता है इसलिए युज क्या योग क्या होगा अलग अलग था मिलेगा इसलिए युज्ञते तो में आपत्ते तद्रूप होता है तद्रुप यदि पहले से नहीं है तो ज्ञान होने में आपके से के जो हो जाएगा ज्ञान से तद्रुप होता है अर्थात अतद्रुप से और, तो और ज्ञान से ज्ञान से तदात्म्य को प्राप्त करता है तद्रुप होता है ज्ञान से तद्रुप होता है अर्थात असद्रुपता का जो धान होता है अज्ञान से ही यही वास्तव तद्रुप ही है तो ज्ञान से ब्रह्म के साथ एक हो जाता है तो ज्ञान नूत हो गए एक होने जाता है ये युजते है तो सब ये ना न योग शब्द करके ज्ञान ही योग सं निष्ठा है तो और ज्ञान हो गया ज्ञान ही होगा उसे निष्ठा है संष्ठा क्या निश्चित निश्चय नश्चय से, से तो तो करे उसमें चित हो जाना और कुछ नहीं यही निष्ठा है तार कर्म निष्ठा तो व्यतिता कर्मनिष्ठा से भिन्न और कुछ नहीं हम अष्ट ब्रह्म ऐसा होने के बाद अब्दुल को करके पर होकर के नेतरा चमर सिंह ये ज्ञान निष्ठा है कर्मनिष्ठा से भिन्न निष्ठर मध्य दो निष्ठा में निष्ठ से स्थित करके ज्ञान निष्ठा को भगवान बक्षे के आगे कहेंगे ये योजना बता दें लोके सिंह निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया न ये श्लोक आगे आई दो निष्ठा पहले कहेंगे ज्ञान योग न संख्यानंद कर्मयोगन योग ये जो वाक्य आगे कहेंगे इसे एकद वाक्य उक्ता से जो अर्थ उक्ता किसी अर्थ को विषय करने वाले वाक्य इसी वाक्य को शब्द से नहीं पढ़ करके भगवान भाष्यकार अर्थ तो अनुबत थी ऊपर जो कह दिया अर्थ से कह दिया इसी वाक्य को पूरा वेदात्मना मैया प्रोक्ता ये जो आया अर्थ से इस वाक्य को कह दे भगवान भाष्य का योग बुद्धि आश्रा कर्मनिष्ठा और कर्मनिष्ठा योग बुद्धि मात्र थे इसमें भी भगवत अनुमति उनकी अनुमति को दिखाते तथा भगवता विभक्तिया तथा, तथा योग बुद्धि बुद्धिश्रम कर्मयोग निष्ठा विभक्ता योग बुद्धि में आश्रित है कर्मयोग ने निष्ठा है कर्मयोग निष्ठा इसको भी पृथक कहेंगे कर्म योगी ना ये ठीक है न कर्मयोग कर्मयोग कर्म को फिर कैसे करेंगे यहाँ तो अभी कहा जो ब्रह्म के साथ है एक हो जाता है ब्रह्मा युजत तो कर्म से कैसे योग होगा इसके कि तेन ही बुद्धि बुद्धिशुद्धि द्वारा मुख्य हेतु ज्ञान आय कुमान यज्ञते बुद्धिशुद्धि द्वारा कर्म जब ईश्वर अर्पण बुद्धिया करेगा फल चाल होकर अंत को शुद्ध होगा तो बुद्धिशुद्धि के द्वारा मुख्य हेतु ज्ञान आय कुमान युजते युक्त तो हो जाता है ज्ञान के लिए इसलिए तेन, तेन इसलिए कर्मों के ही कर्म योग हो गया क्योंकि इससे भी इसका होता है ज्ञान के लिए अनुष्ठान अर्थात ज्ञान निष्ठा से तो मुख्य तो प्राप्त करेगा परमात्मा प्राप्त करेगा कर्म निष्ठा से ज्ञान को प्राप्त करेगा ज्ञान है निष्ठा कर्मीणाम ज्ञान निष्ठा से विषक्षणाम ज्ञान निष्ठा से भिन्न ही कर्मों को निष्ठा कर्म योग्य नहीं है योगी नाम क्या बक्ष्य कहेंगे भगवान निष्ठा द्वयम बुद्धिद्वया निष्ठा दया ज्ञान निष्ठा और निष्ठा ज्ञान निष्ठा किसी बुद्धि में आश्रित है सांख्य बुद्धि निष्ठा हो गया योग बुद्धि भगवता विभज्य उत्तम ये कहा गया उपयोग करते में एवं में एवं सांख्य बुद्धिम योग बुद्धिम च आश्री जो बुद्धि का आश्रय करके निष्ठे विभक्त भगवते होते भगवान ही कहा ज्ञानकर्मो कर्तृत्व कर्तृत्व तो। एकत्व अनेकत्व बुद्धिशय एक पुरुष आश्रय तो असंभव पश्च्य था भगवान ऐसा क्यों था अलग अलग करके कि ज्ञान कर्मनो लो एक पुरुष आश्रय तो असंभव पश्च्य ज्ञान और कर्म एक पुरुष में आश्रित हो नहीं सकते है कि असंभव है इसको देखने वाले भगवान ने ही दो निष्ठा विभक्त करके अलग अलग, अलग कही क्यों ज्ञान कर्म एक में नहीं होगा क्योंकि ज्ञान होने पर अपने को अकर्ता मानता है और कर्म करने के लिए अपने को कर्ता मान तो एक समय में एक कर्तृत्व और कर्तृत्व से नहीं हो सकता है और ज्ञान के लिए क्या है अहमअितीय ब्रह्म एकत्व तो। और कर्म करने के लिए मैं करता हूँ मेरे से बिना ये स्वर्ग आदि कर्म देवता आदि संप्रदान अनेकत्व तो बुद्धि पर होता है तो कर्म है अनेकत्व तो, कर्तृत्व तो बुद्धि में आशी करेगी और ज्ञान है अकर्तृत्व एकत्व को दिमासी इसलिए एक, तो एक पुरुषार्थ दो ज्ञान कर्म संभव नहीं है इसको देखते हुए भगवान ने दो निष्ठा को पुत्र कहा तो पुनर्नुपथ क्या भगवता निष्ठाद्वय विभजी क्या अनुपन्न अनुपन्नता है क्यों निष्ठा निष्ठाद्व एक साथ नहीं हो सकता है तो कहते तो ज्ञान कर्मण और एक पुरुषासे तो असंभवम आशत्व कर्म ही कर्तृत्व आदि अनेकत्व बुद्धि आते कर्म करने के लिए अनेकत्व बुद्धि होनी चाहिए कर्तृत्व कर्म कर्ण संप्रदान आदि अनेकत्व बुद्धि होने तो ज्ञान पुनर्अकर्तृत्व तो एकत्व तो बुद्धि आश अकर्तृत्व तो एक में हुआ द्वितीय ब्रह्म ऐसी बुद्धि में उभय उभय विरुद्ध साधन साध्य तो उभयम इतम उभयम इतम इस प्रकार विरुद्ध साधन साध्यता तो एक तो कर्तृत्व तो बुद्धि साध्य कर्मअकृत्व तो बुद्धि साध्य ज्ञान विरुद्ध बुद्धि साधन साध्य न एकावस्थ से पुरुष से संभव थी एक अवस्था में नहीं आप पहले अपने को कर्ता मान के कर्म करता था वह आदमी वैराग्य हुआ स्वर्ण ज्ञान हो गया अकर्तामान था तब तो एक अवस्था स्थित तो होकर पुरुष में कर्म और ज्ञान दोनों हो नहीं सकता है इसलिए ज्ञान कर्म समुचय हो नहीं सकता है पुरुष पृथ्वी कहते तो अतमेव क्योर विभाग वचन ज्ञान अनिष्ठा कर्म अनिष्ठा दोनों को पृथ्व कथन करना चेताते भगवत विभाग वचन से मूल चुन श्रुति भगवान गीता में तो जो तो तो विभाग वचन विभाग कथन किया उसका मूल स्त्रुति सर्वोत्र स्मृति में जो आया उसका मूल स्तुति श्रुतिमूल के विभागवचनम तथे दर्शित सातपथारोपनी चलने देखा जैसे गीता में विभागवता तष्ठा विषय वाक्यं पठती्य के निके से ज्ञानन विषय एक तेज प्रव्रजन लोकम्छनो ब्राह्मण प्रव्रजर्मसन्यास विधा ये प्राज लोग जो सन्यास कर्म संस करते हैं उनका जो लोग ब्राह्मण लोग उसकी इच्छा करते हुए ब्राह्मण संन्यास लेते विख्यात करते सर्व कर्म सर्वेषण क्या करते हैं ये सर्व कर्म संस का विधान क्या विधान करके आगे कहते है तेस तो है न आगे वाक्य माया उसका शेष कैसे कहा जो सन्यास लेते है के लिए कुछ आवश्यक नहीं कर्म आदि करना नहीं उसका अंग रूप से कहा केम प्रजा कर श्याम हो ये साम आत्मा प्रजा पुत्र बित, लौक के वित्त उपासना इससे क्या करेंगे ये न स्नातन अयम आत्मा है लोक ये सब लोग आत्मा ही लोक है उससे कुछ है ही नहीं तो प्रजा पुत्र की क्या जरूरत है ये सन्यास के लिए कहा गया ठीक है प्रकृतम आत्मान नित्य विज्ञप्ति स्वभाव व्यित्व इच्छा प्रत्युतात्मा है नित्य दिज्ञ उन उनकी जानने की इच्छा करते त्रिविधे की कर्म फल है नित्य नित्य काम्य कर्म फल तीनों प्रकार में वैतृष्ण भाज वै कृष्ण को प्राप्त करते वैतृष्ण भजन देगी वैराग्य सर्वाणी कर्माणी परि त्यज्य सब कर्म काम में कर्म निशिध कर्म तो त्या भी त्याग नित्य नित्य सब छोड़ करके ज्ञान निष्ठा बवंती ज्ञान निष्ठाशं ते ज्ञान निष्ठा इति पंचम लकार लीकार प्रभं लेट लकारे लस विधि विवक्षिवक्षा करके तस्वीर शेषेन विधि के शेष रूप विधिवाक्य के लिए शेष होता है अर्थवाद प्रात से बोधकवाक्यम प्रजा कर मोक्ष फल मोक्ष फल बहुत ज्ञान कार्य भावात तो को को न फ्थ प्रजा आक्षेप न उपद्य थे प्रजा का प्रजा पुत्र से यह लोग प्राप्त होता है कर्म से इससे लोग प्राप्त होता है जो फल है किम प्रजाकर्षण क्या हम करेंगे इसके जो आक्षेप के हमको कोई जरूरत नहीं उतना ठीक नहीं पुत्र नोक जय से वाक्यांत सीधा था पुत्र अयम लोग जय इस लोग जितना पुत्र से कर्म से पृथ्वीलोक ये वाक्य अंतर है ऐसा संक्रमण से कृषि तो जिसमान प्रजा साध्य मनुष्य लोक से आत्म व्यतिरिकावा जिनको ज्ञान हो गया उसके लिए आत्मा अहमस्य अधिक है ब्रह्म आत्मा उससे आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं क्योंकि जो आत्मा अद्वित है देश वस्तु परिचय रही उसे तो भिन्न कोई वस्तु नहीं तो प्रजा जो मनुष्य लोक है कर्मसाध्य है पृथ्वीलोक और कोई भी उपासना साध्य देवलोक लोग देवत्व वो को, कोई भी आत्म व्यक्ति भाव आत्मा से अन्य है ही नहीं आत्मनश अच्छा, साध्य तो आत्मा को साध्य किसी कर्म से आत्मा की उत्पत्ति नहीं आत्मा तो सत है अपना स्वृत तो साध्य ही नहीं इसलिए प्रजापुत्र आदि क्या जोड़ा चाहे हमको जो हमारा आत्मा ही लोक हो गया आत्मा से कुछ भी नहीं रहा तो हमको क्या चाहिए प्रजापुत्र आदि कोई आपत्ति कर नहीं आजिमान ये विवक रहते ये शाम अयमात्मा ये तो ज्ञान दर्शित ऐसा कह करके ज्ञान दिखाया मुख्य साधन पश्चिमेव ब्राह्मण है ज्ञान निष्ठा करने के बाद कर्मनिष्ठा विषय वाक्य में दर्शे उसी गृहदार्मी को अपनी सद ज्ञान निष्ठा तो कही एक प्रव्राजन लोक किम प्रजय कर श्याम वाक्य का उसी प्रकार कर्मनिष्ठा के लिए वहां या तत्व कोई सतपुत ब्राह्मण बृहद के ने। कहा गया प्राग धार परिग्रह स्त्री परिग्रह के पुरुष आत्मा प्राकृत धर्म जिज्ञासा उत्तर कालम लो पत्र साधनम पुत्रम द्विप्रकार चौतम हंसम धैवश पुरुष आत्मा प्राकृत धर्म जिज्ञासा उत्तर काल पहले धर्म जिज्ञासा वेद अध्ययन कर गुरुकुल में रह के धर्म जिज्ञासा करेगा उसके बाद लोकत्री में देखने पड़ेगा प्राकृतिक सच ब्रह्मचारी सन गुरु समेत यथाविधि वेद अध्यय गुरुकुल में रहकर वेद अध्ययन करेगा अध्ययन करने के बाद अर्थ ज्ञानार्थम वेद अध्ययन करने के बाद समावर्तन होता है समावर्तन वापस आना चाहिए वहाँ जयमिनी महर्षि धर्म शास्त्र करते जो समावर्तन वेद और देने के समय आया तो न समावर्तित अर्थात धर्म जिज्ञासा धर्म जिज्ञासा करने के लिए सूत्र ये आया धर्म जिज्ञासा बारह अध्याय के लिए जयमिनी महर्षि ने शास्त्र उसके पास करके अभी ब्रह्मचारी गुरुकुल अध्ययन करने के बाद स्नानाधिकारी के तेल लाके स्नान करे घर वापस करने के तैयार था धर्मास करते अभी समावर्तन नहीं करना धर्म जिज्ञासा करना चाहते तो धर्म जिज्ञासा पूरा कर्म भेद तो पड़ गया धर्म को समझे आगे जाएगा जी समय कर्म करने के लिए तो वेदम अद्वित्य अर्थ ज्ञानार्थम धर्म जिज्ञासा तो उत्तर कालम उसके पश्चात लोक तय प्राप्ति साधन पुत्रादित रहे पुत्र वित्त वित्त होता है पुत्र कर्म और वो अपर विद्या वित्त होता है दो प्रकार होता है मानसविता के दव वित्त मानस्य वित तो तक पुत्र धन पशुआ और दैव वित्रता उपासना ये तीन प्रकार पुत्र से यह लोक जितना कर्म से पितृलोक और उपासना से देवलोक ये पुत्र आदित्य साधन है, है तीन लोक प्रति का साधन स्व काम है तो जाए में से आद पुत्र मेरे पत्नी हो पुत्र हो कर्म करू इत्यादि के द्वारा इच्छा की सूची कार्य में द्विप्रकार विवस प्रकार प्रकार तो प्रकार दो तकार दैव देश दैव चनुष्त्त कर्मूप मानसवित कर्म तस्वीर फलपरिवशा पितुल मनुष्य्त के कर्मरूप पिस्तुलाप्ति और आगे अगे वित्तम विभाग करते विद्यावितम दैववित्त विद्या में तो उपासना देवलो को प्राप्ति साधन कश्या भी फलनिष्ठ तो था था था था था था। वो भी फलनिष्ठ तो है देवलो को प्राप्ति साधन सो काम ये तो अविद्या काम होते हो सर्वाणी कर्मा चौदह अविद्या कामना इच्छा है उसके लिए संपूर्ण कर्म सौद्मादि कहा गया कर्मरिश्ता विषय ठिकाणी उदाहरण को सूचे सात सूची का कर्मरिश्ता तो विषय तो अविद्या कामना वाले के लिए कर्म है से कामना विशिष्ट से करना है कामना विशिष्ट अज्ञान के लिए कर्म शुभ काम के दिखाया ज्ञान स्थापित है तो ना दर्शित श्रुतिर भी तात्पर्य देखाते ज्ञान निष्ठा है कैसे उनके विक्रम्ठा सब इच्छा त्याग करके कर्म त्याग करके संस के आत्मानमें लोकम्छन तो अकाम के रूप जो कामना रहते है वित्थाए तेज्य कामना से विस्थान करके निष्काम होकर के त्याग करके आत्माप लोक चाहते हुए अकाम से गीतम ठीक है कर्म से विरक्त कर्म कर्म फल में वैराग्य होने पर ही संन्यास का ज्ञान निष्ठा प्राग्या दर्शित उदाहत सुधिका दिखावे ज्ञान निष्ठा अवस्था भेद में ज्ञान कर्म और भिन्ना अधिकार अब कामना विषय कामना के समय में कर्म करेगा निष्ठका तो में वैराग्य हो गया तो ज्ञान निष्ठा तो भिन्ना अधिकारूल मूल्य गौरव विभाग वचन है विभाग वाक्य भगवान का विभाग वचन शास्त्र के समुचय पर बाधाधितम साधितम जो पूर्व पक्ष ने वृत्ति का ने गीता शास्त्र समुचय पर जैसे प्रतिज्ञा की तो बाधित तो हो गया भगवान के वाक्य से विभाग वचन से स्पष्ट भिन्न भिन्न साधन करते इसलिए समुच्चय नहीं हो सकता क्योंकि एक अधिकार नहीं ज्ञान कर्म क्योंकि समुचे ज्ञान से सऊते में स्मारत करना भी हो सकते अभी पूछते जो समुचे आप कहो तो ज्ञान का कर्मों के साथ किस कर्म के साथ श्रुति में प्रतिपादित जो करो ना सौत् कर्म के साथ ज्ञान का समुचय अतः अच्छा स्मृति प्रतिपादित स्मारक कर्म के साथ अभी प्रथम एक एक करेंगे यदि पहले सौ कर्म कहेंगे तो एक तो बाकी तो तो तो है तो तो तदेपद विभाग वचन अनुपकरण साध यदि ज्ञान कर्म सउत कर्म के साथ अग्नोत्तर आदि के साथ ज्ञान का समुच्चय मानेंगे तो फिर दो निष्ठा अलग करेगी ज्ञान योग कर्मयोगन योग ये दोनों को अलग अलग करना ये बनेंगे विभाग वचन नहीं बनेगा यदि सौत कर्म ज्ञान हो समुचय अभिप्रेत्याद भगवत ठीक है समुच्चय अभिप्रेत प्रश्न अनुपत्ति दुषांतरण समूचे यदि जी के ज्ञान कर्म दोनों का तो अर्जुन तो का जो अर्जुन का प्रश्न है वो भी नहीं बनेगा नचर नचर अर्जुन से प्रश्न उपन्न होगी पहले कर दिया विभाग वचन भगवान का नहीं बनेगा अनुपन्न अप्रमाणिक हो गया इसने केवल नहीं अर्जुन का प्रश्न भी नहीं बनेगा अर्जुन का प्रश्न क्या है ज्ञासी चेत कर्म मता बुद्धि जनार्दन किम कर्मी गोरे मिलोजी यदि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठाद को है कर्म तो को घोर कर्म में क्यों लगाते हैं ये अर्जुन की पूछता है ये कैसे पूछेगा कि ज्ञान कर्म दोनों करना है तो किन कर्म नहीं घोरेगा वो तो ज्ञान कर्म दोनों ही करना चाहिए ठीक है काम एवं तो अनुपति प्रकटी अनुपति में कैसा है एक पुरुष अनुच्छेद असंभवम बुद्धि कर्मर भगवता पूर्व अनुपतम अर्जुन अशुतम बुद्धेश्वर कर्म ज्याम भगवत अध्यारोपित जैसे ज्याय जैसे मता बुद्धि ने यदि भगवान का उद्देश्य हो कर्म और ज्ञान समुचे एक पुरुष अनुष्ठेय तो असम्भव अर्जुन ने देखा ज्ञान और कर्म एक पुरुष अनुष्ठेय तो संभव नहीं है बुद्धि कर्म यह अर्जुन समझे यदि भगवान ने ऐसा नहीं कहा भगवान का यदि अभिप्राय हो ज्ञान कर्म दोनों मिलाकर करे तो भगवान ने तो ऐसा नहीं कहा अनु तो नहीं कहा पूर्व भगवत अनुतम यदि नहीं कहा होगा तो कथम अर्जुन अशुतम अर्जुन ने नहीं सुना उन्होंने नहीं कहा तो अर्जुन ने नहीं सुना नहीं सुन करके ज्ञान और कर्म एक पुरुष में हो नहीं सकता है ये अभिप्राय भगवान का यदि अर्जुन ने नहीं सुना बुद्धिश्च कर्मण जायस्तम स्तम भगवती था अध्याय है और फिर भगवान आरप करता है बुद्धि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है एक आरप करता है जुटाई ज्या कर्म से मता बुद्धि जनार्दन हे जनार्दन हे बुद्धि ते मता यदि बुद्धि है कर्म कर्म से उत्कृष्ट है ज्ञान तो फिर हमको क्यों कर्म भी लगाते हो एक ऐसी बने भगवान ने कहा होता दोनों ही करने के लिए तो ये कैसे प्रश्न करेगा कि कर्म से ज्ञान से तो मुझे क्यों कर्म करने के लिए करते तो दोनों करने के लिए कहा तो गया एक एक यदि एक है शास्त्र है तो भगवत अभी वोचित है यदि ज्ञान कर्म का समुचय शास्त्र का शास्त्र ये भगवान का विवक्षित अर्थ होता तब तो ज्ञान कर्म एकेन पुरुष अनुतम है एक ही पुरुष ज्ञान भी चाहिए कर्म दोनों करना पड़ेगा तेन उत्तम अर्जुन भगवान ने कहा अर्जुन ने भी सुना तो ज्ञान कर्म दोनों करना चाहिए तद कथम तद असंभव अनुतम अशुतम च और ज्ञान कर्म एक पुरुष एक समय में नहीं कर सकता है ऐसा न भगवान ने कहा होता है अर्जुन सुना तो प्रथम तो तो इच्छा है वो श्रोता भगवती आरोप तो है भगवान ने आरोप कैसे करेगा मुझे कर्मे में लगा तो और ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ ये प्रश्न तभी बनेगा जी ज्ञान अलग है कर्म अलग है ज्ञान निष्ठा के लिए अलग है संख्या कर्म निष्ठा के लिए योग्य अलग है तब ये पूछ सकता है कि तो यदि ज्ञान इच्छा कर्म इच्छा से उत्कृष्ट है तो मुझे क्यों कर्म करने के लिए कहा तो, तो प्रश्न बनेगा और ज्ञान कर्म दोनों मिलाकर करने भगवान ने कहा तो फिर अर्जुन कैसे प्रश्न करेगा दोनों मिलाकर कहा अर्थात एक पुरुष में ज्ञान कर्म दोनों असंभव है ये यदि भगवान का अभिप्रा नहीं होता दोनों मिलाकर करना होता तो अर्जुनों को भी कहा गया मिलाकर करूँ तो अर्जुन क्यों कहेगा मुझे कर्म घोर कर्म लगा तो दोनों तो कभी के, के लिए कहा गया कैसे आरोप करेगा न तो आरोपा दिल आरोप के बिना ऐसे प्रश्न कैसे बनेगा वो किम नाम घोरे तो नाम म ही पूरे युद्धो लक्षण ये प्रश्न कैसे बनेगा मुझे कर्म करने के लिए ही लगाते हो जैसे भगवान ने इसे कहे कहा होता ज्ञान योग अलग कर्म योग अलग है संख्या के लिए ज्ञान निष्ठा और योगी के लिए योग्य कर्म निष्ठा तब तो अर्जुन का प्रश्न बनेगा मुझे क्यों कर्म में लगाते हो जैसे ज्ञान उसे सिद्धा यदि दोनों करने के लिए कहा होता अर्जुन ऐसे कैसे प्रश्न करेगा तो अर्जुन उनके ऊपर आरोप करेगा दोनों करने के लिए भगवान ने कहा अर्जुन झुकावने केवल आरोप करेगा मुझे केवल कर्म में लगाते हो और ज्ञान घोषणा करते हो कभी प्रश्न बनेगा आरोप के बिना किस बनेगा आरोप के बिना आरोपाधि करते बिना केव कि नाम कर्म लेविक्रूर अति क्रूर कर्म युद्ध स्वरूप उसमें नियोजित लगाते हो ये प्रश्न आरोप के बिना नहीं बनेगा तो प्रश्न आलोचना अर्जुन के प्रश्न का जो विचार करेंगे तो पृष्ठ वक्त हो शास्त्रार्थतया समूचे अभिप्रेत न भवती थी प्रतिभा अर्जुन के प्रश्न विचार करने पर ही निश्चय हो जाता है कि पूछने वाले अर्जुन और वक्ता है भगवान श्री कृष्ण दोनों का शास्त्रार्थ में समुचे अभिप्रेत नहीं है यदि शास्त्रार्थ गीता शास्त्र का तात्पर्य ज्ञान कर्म समुच्चय में होता तो अर्जुन के प्रश्न ही नहीं बनेगा जय शिकेत कर्मण मता बुद्धि जनार्दन तत्किन कर्मण भोये मान दियोजय ये प्रश्न ही मै एक प्रश्न से सिद्ध होता है शास्त्र तो समुचय नहीं कि समुचय पक्षे कर्मापेक्षा बुद्धिर्जात भगवत पूर्व अनुक्त अर्जुन चुतस्व तस्पितमती ततचन वचन श्रोतरुचितम दूसरे कहते देखो समुचय पक्ष यदि मान लो ज्ञानकर्म समुचय गीता शास्त्री का तात् तो भगवान क्या अर्जुन ने नहीं सुना दोनों मिलाकर करना है तो उसी पक्ष से मान दे कर्मापेक्षा बुद्धि जाय कर्म की अपेक्षा ज्ञान उत्कृष्ट है ऐसे भगवान तो। तो ने नहीं कहा किन्तु समुचय कहा भगवता पूर्व मानो यदि नहीं कहा तो अर्जुन ने मैं चाहता हूं अर्जुन ने नहीं सुना यदि ऐसा नहीं कहा तो फिर अर्जुन कथम आरोपित में रहते उनके ऊपर आरोप करेगा जाय जाये तो कर्म रहते मत बुद्धि जाना ये कैसे बनेगा तो दोनों मिलाकर कहा होता आर पो कैसे करेगा तथा अनुवाद वचन जो श्लोक है तत्किन कर्मण घोड़े मीजे से ये तो प्रश्न है किंतु उसके पहले अनुवाद करता है अर्जुन जाए थी चेत कर्मस्ते मता बुद्धि जनार्दन ये तो अनुवाद करके अर्जुन आगे कहता है ये अनुवाद कथन भी सोचता अर्जुन का अनुचित अनुचित हैुद्धे ये बुद्धिश्च बुद्धस्त कर्मण ज्यायत्व भगवत अध्यायी जीत कर्मणि इत समुच्च शास्त्रा तो न संभवते और उनके कारण बताते ज्ञान कर्म समुच्च गीता शास्त्र का अर्थ ऐसा जो वृत्ति कहते वो न संभव संभव नहीं अन्यथा पंचमाद अर्जुन से प्रश्न अनुभव पंचम अध्याय के पहले अर्जुन का जो प्रश्न है ये भी नहीं बनेगा किंच में देखो यदि बुद्धि कर्म सर्व समूचे उत्तर यदि ज्ञान और कर्म सबके लिए समुचय साधन मुख्यको तो अर्जुन सभी सब तो अर्जुन के लिए भी ज्ञान कर्म दोनों में ना कर न करेंगे मुख्य साधने ज्ञानकर्म दोनों दोनों ही कहा गया यदि से कहा गया ये एक तन्मे सुनश्चित कथम उभये सही अनेत्र प्रशन सब यदि दोनों उपदेश किया गया ज्ञान कर्म दोनों मिलाकर करने पर ही मोक्ष मिलेगा ऐसे भगवान ने सबके लेकर अर्जुन को भी कह दिया यदि अर्जुन ने समझ लिया कि दोनों करने पर ही मोक्ष मिलेगा तो फिर कैसा अर्जुन बोलेगा ये दोनों में जो श्रेष्ठ है वो मुझे निश्चित जगह बता ये दोनों करने के लिए कहा गया फिर क्या इंग्लिश दोनों में जो श्रेष्ठ है वो मुझे बता, बता ये कैसे बनेगा प्रथम उभय उपदेश है दोनों तो तो का उपदेश करने पर उभय और उपदेश अन्य विषय दोनों में एक विषय प्रश्न कैसे होगा दोनों उपदेश आ गया दोनों करो दोनों कर्म से मोक्षा ज्ञान और कर्म और ये कहेगा कहगा में से जो तो उसको बता दो, दोनों करना है तो एक विषय प्रश्न कैसे बनेगा देखो सर्वान प्रवृत्तिभाषण नहीं पित्त प्रसन्ना थेन। प्रसन्थिन वैद्य न मधुरम शीतरम से भक्तव्य पित्त प्रशमन कारण ब्रूहित प्रश्न बहुत पित्त प्रश्न आरची दोष हो गया सहित उसको शांति करने के लिए कोई चाहता है वैद्य बता सके वैद्य ने बताया मधुरम शीतलम तब तक मधुरम और ठंडा शीतलम ये खाना है ये उपदेश दिया तब तो वो करने पर अन्य तरह पित्त प्रशमन कारण ब्रही अगर रोगी पूछेगा ये दोनों में से एक बता ये तो दोनों कहते ऐसा करेंगे अनुका अनुखा मिलाकर खाने पर रोग की निवृत्ति है और वो सोचेगा इसमें से एक कौन सा सट बता दो होगा चावल दाल दोनों में अब प्रश्न है दोनों में से कौन सा उसे कैसे बन जाएगा तो मधुरम से तो बन दो और ऊपरी कहेगा और कहेगा ये पित्त शांति का निकल दोनों में कौन अच्छा बता ये प्रश्न कैसे बन गया इसी प्रकार जी ज्ञान कर्म समुचय ही उपदेश किया गया अर्जुनों को अर्जुन कैसे प्रश्न करेगा ये दोनों में से जो उन से, से बता दो ये भी नहीं बनेगा ये प्रश्न ही नहीं है इसलिए प्रश्न आलोचना करने से ये निश्चय होता है समुचे शास्त्र सर्वान यदि यदि यदि यदिकरण सभी अच्छा ये सर्वान नर्वान्ती समुचय न अर्जुन प्रतिसु यदि तद्य प्रश्नों का प्रति ऐसा करेंगे जैसे मानेंगे सर्वानु की सबके लिए समुच्चय कहा गया सर्वानु प्रति समुच्चय समुच्चय सबके लिए कहा गया समुच्चय समुचय पति ना अर्जुन प्रति उक्तुष अर्जुन के प्रति समुच्चय नहीं कहा गया सबके लिए तो समुच्चय कहा गया किंतु अर्जुन पति न उगत हो तद्य तो प्रश्न तो बन जाएगा इस आशंका नहीं यदि बुद्धिकर्म सर्वेशा समुचय कहा गया और जिनों को तो भी कहा गया आगे प्रश्न कैसे बने यक्षम तन में बुरी कैसे बनेगा ए तो बने एक तो क्या तो? कर्म तो त्याग कर्म करना और त्याग दोनों में से श्रष्ट होता नर्मापेक्ष कर्म त्याग पूर्वक से ज्ञान से प्राधान्य कर्म करने की अपेक्षा कर्म त्याग पूर्वक ज्ञान प्रधाने है तेज स्वागत वो प्रशस्त करे तब विषय प्रश्न बन जाएगा किसी चेत नित नहीं प्रश्न प्रसन्न करने के लिए वैज्ञानिक मधुर तो और शीतल खाओ दोनों और प्रश्न कैसे बनेगा इन दोनों में से बताओ तो समुच्चय पुरुषार्थ साधन में भगवत है यदि समुच्चय तो ज्ञान कर्म का समुच्चय मोक्ष का साधन पुरुषार्थ तो मोक्ष का साधन भगवान ने दिखाया दर्शित तो है अन्यतर गोचरा प्रश्न नहीं भवती प्रश्न नहीं बनेगा नवती शं शं त्रो रुम